श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद इक्यानवे 19 सितंबर अठारह सौ चौरासी श्री रामकृष्ण और श्री राधिका गोस्वामी दोनों मुखर्जी भाइयों से बातचीत करते हुए दिन के तीन बज गए श्री राधिका गोस्वामी ने आकर प्रणाम किया उन्होंने श्री राम कृष्ण को पहली ही बार देखा है उम्र 30 के भीतर होगी गोस्वामी ने आसन ग्रहण किया श्री राम कृष्ण क्या आप लोग अद्वैत वंश के हैं खानदान का गुण तो होता ही है अच्छे आम के पेड़ में अच्छे ही आम लगते हैं सब हंसे खराब आम नहीं होते केवल मिट्टी के गुण से कुछ छोटे बड़े हो जाते हैं आपकी क्या राय है गोस्वामी विनय पूर्वक जी मैं क्या जानूँ श्री राम तुम कुछ भी कहो दूसरे आदमी क्यों छोड़ने लगे ब्राह्मण में चाहे लाख दोष हो परंतु उसे भरतद्वाज गोत्र और शांडिल्य गोत्र का समझकर लोग उनकी पूजा करते हैं मास्टर से शंखचील वाली बात जरा सुना तो दो मास्टर चुपचाप बैठे हुए हैं यह देखकर कर श्री राम कृष्ण स्वयं कह रहे हैं वंश में अगर महापुरुष का जन्म हुआ हो तो वे खींच लेंगे चाहे लाख दोष भी हो जब गंधर्वों ने कौरवों को बांध लिया तब युधिष्ठिर ने उन्हें मुक्त कर दिया जिस दुर्योधन ने इतनी शत्रुता की थी जिसके लिए युधिष्ठिर को वनवास भी सहना पड़ा उसी को उन्होंने मुक्त कर दिया इसके सिवा भेष का भी आदर किया जाता है भेष देखकर सत्य वस्तु की उद्दीपना होती है चैतन्य देव ने गधे को भेष पहनाकर साष्टांग प्रणाम किया था शंख चील सफ़ेद पर वाली चील को देखकर लोग प्रणाम क्यों करते हैं कंस जब मारने के लिए चला था तब भगवती शंख चील का रूप धारण कर उड़ गई थी इसलिए अब भी जब लोग शंख चील देखते हैं तो उसे प्रणाम करते हैं चाणक्य के पलटन के भीतर अंग्रेज को आते हुए देखकर कर सिपाहियों ने सलाम किया कुंवर सिंह ने मुझे समझाया कि अंग्रेजों का राज्य है इसलिए अंग्रेजों को सलामी दी जाती है शाक्तों का तंत्र मत है वैष्णवों का पुराण मत वैष्णव जो साधना करते हैं उसके कहने में दोष नहीं है तांत्रिक को सब कुछ गुप्त रखना पड़ता है इसीलिए तांत्रिक को अच्छी तरह कोई समझ नहीं सकता गोस्वामी से आप लोग अच्छे हैं कितना जप करते हैं और हरि नाम की संख्या क्या है गोस्वामी विनय भाव से जी मैं क्या करता हूँ मैं अत्यंत अधम नीच हूँ श्री राम के रहा से दीनता यह अच्छा तो है एक भाव और है मैं उनका नाम ले रहा हूँ मुझे फिर पाप कैसा जो लोग दिन रात मैं पापी हूँ मैं अधम हूँ ऐसा किया करते हैं वे वैसे ही हो जाते हैं कितना अविश्वास है उनका इतना नाम ले करके भी पाप पाप कहता है गोस्वामी यह सब आश्चर्यित सुन रहे हैं श्री राम कृष्ण मैंने भी वृंदावन में भेष वाइष्णों का धारण किया था पंद्रह दिन तक रखा था भक्तों से सब भावों की उपासना कुछ कुछ दिनों तक करता था तब शांति होती थी साहस मैंने सब तरह किया है सब शास्त्रों को मानता हूँ शाक्तों को भी मानता हूं और वैष्णवों को भी उधर वेदांतवादियों को भी मानता हूं। यहाँ इसीलिए सब मतों के आदमी आया करते हैं और सब यही सोचते हैं कि ये हमारे मत के आदमी हैं आजकल के ब्राह्मण समाज वालों को भी मैं मानता हूं। एक आदमी के पास एक रंग का गमला था उस गमले में एक बड़े आश्चर्य का गुण यह था कि जिस किसी रंग में वह कपड़े रंगना चाहता था उसी रंग में कपड़े रंग जाते थे परंतु किसी होशियार आदमी ने कहा तुमने इसमें जो रंग घोला है वही रंग मुझे दो श्री राम कृष्ण और सब हँसते हैं एक ही ढर्रे का मैं क्यों हूँ अमुक मत के आदमी फिर न आएंगे मुझे इसका भय नहीं है कोई आए चाहे न आए मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है लोग मेरी मुठ्ठी में रहेंगे ऐसी कोई बात मेरे मन में है ही नहीं अधर सेन ने बड़ी नौकरी के लिए माँ से कहने के लिए कहा था उसको वह काम नहीं मिला वह अगर इसके लिए कुछ सोचे तो मुझे इसकी जरा भी परवाह नहीं है केशव सेन के घर जाने पर एक और भाव हुआ वे लोग निराकार निराकार किया करते हैं इस पर जब भाभा हुआ तो मैंने कहा माँ यहाँ न आना ये लोग तेरे रूप को नहीं मानते सांप्रदायिकता के विरोध की बात सुनकर गोस्वामी जी चुपचाप बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण सहास्य विजय इस समय बहुत अच्छा हो गया है हरिनाम करते हुए जमीन पर गिर जाता है प्रातः चार बजे तक कीर्तन और ध्यान यह सब लेकर रहता है इस समय गेरुआ पहने हुए हैं देव विग्रह देखता है तो एकदम साष्टांग प्रणाम करता है जहाँ गदाधर की पाठशाला थी वहाँ विजय को ले गया था और कहा यहीं वे ध्यान करते थे बस कहने के साथ ही उसने साष्टांग प्रणाम किया चैतन्य देव के चित्र के सामने फिर साष्टांग प्रणाम किया गोस्वामी राधा कृष्ण की मूर्ति के सामने श्रीराम की साष्टांग प्रणाम और बड़ा आचारी है गोस्वामी अब समाज में लिया जा सकता है श्रीराम की लोग क्या कहेंगे इसकी उसे कोई चिंता नहीं है गोस्वामी ऐसे आदमी को प्राप्त कर समाज भी कितार्थ हो सकता है श्री रामकिंत मुझे बहुत मानता है उसे पानी ही मुश्किल उसे पाना ही मुश्किल हो रहा है आज ढाके से बुलावा आया है तो कल किसी दूसरी जगह से इस तरह सदा ही काम में उलझा रहता है उसके समाज वालों में बड़ी गड़बड़ी मची हुई है गोस्वामी क्यों श्री रामगिट उसे लोग कह रहे हैं तुम साकारवादियों के साथ मिल रहे हो तुम पौतलिक हो और बड़ा उदार और सरल है सरल हुए बिना ईश्वर की कृपा नहीं होती अब श्री रामकृष्ण मुखर्जियों से बातचीत कर रहे हैं महेंद्र उनमें बड़े हैं व्यवसाय करते हैं किसी की नौकरी नहीं करते छोटे प्रियनाथ इंजीनियर थे अब उन्होंने कुछ धनोपार्जन कर लिया है अब नौकरी नहीं करते बड़े भाई की उम्र पैंतीस छत्तीस के लगभग होगी उनका मकान केडेटी मौजे में है कलकत्ते के बाग बाजार में भी उनका अपना मकान है श्री राम कृष्ण हाह्य कुछ उद्दीपना हो रही है यह देख कर चुप्पी न साथ जाना बढ़ जाओ चंदन की लकड़ी के बाद और भी चीज़ें हैं चांदी की खान सोने की खान प्रिय साहस्य जी पैरों में जो बेड़ियाँ पड़ी हुई है उनके कारण बढ़ा नहीं जाता श्री राम कृष्ण पैरों के बंधन से क्या होता है बात असल मन की है मन के द्वारा ही आदमी बंधा हुआ है और उसी के द्वारा छूटता भी है दो मित्र थे एक वेश्या के घर गया दूसरा भागवत सुन रहा था पहला सोच रहा था मुझे धिकार है मेरा मित्र भागवत सुन रहा है और मैं वेश्या के यहाँ पड़ा हुआ हूँ उधर दूसरा सोच रहा था मैं बड़ा बेवकूफ़ हूँ मेरा मित्र तो मज़ा लूट रहा है और मैं यहाँ आकर फंस गया पर देखो वेश्या के यहाँ जाने वाले को तो विष्णु दूत आकर बैकुंठ में ले गए और दूसरे को यमदूतों ने नरक में घसीट कर डाल दिया प्रिय मन मेरे बस में भी तो नहीं है श्री राम यह क्या अभ्यास योग अभ्यास करो फिर देखोगे मन को जिस ओर ले जाओगे उसी ओर जाएगा मन धोबी के यहाँ का कपड़ा है वहाँ से ला उसे लाल रंग से रंगो तो लाल हो जाएगा और आसमानी से रंगो तो आसमानी जिस रंग से रंगोगे वही रंग उस पर चढ़ जाएगा गोस्वामी से आपको कुछ पूछना तो नहीं है गोस्वामी बड़े ही विनय भाव से जी नहीं दर्शन हो गए और सब बातें तो सुनता ही था श्री राम कृष्ण देवताओं के दर्शन करो गोस्वामी विनय पर्वत कुछ महाप्रभु के गुण कीर्तन सुनना चाहता हूँ श्री राम कृष्ण कीर्तन गाने लगे कीर्तन के समाप्त हो जाने पर श्री रामकृष्ण गोस्वामी जिसे कह रहे हैं यह तो आप लोगों के ढंग का हुआ लेकिन अगर कोई शाक्त या घोसपाड़ा के मत का आदमी आ जाए तो मैं दूसरे ढंग के गाने गाऊंगा। यहाँ सब तरह के आदमी आते हैं वैष्णव शाक्त करता भजा वेदांतवादी और आजकल के ब्राह्मण समाज वाले आदि भी इसलिए यहाँ सब तरह के भाव हैं उन्हीं की इच्छा से अनेक धर्मों और मतों का चलन हुआ है जिसे जो सही है उसे उन्होंने वही दिया है जिसकी जैसी प्रकृति जिसका जैसा भाव वह उसे ही लेकर रहता है किसी धार्मिक मेले में अनेक तरह की मूर्तियां पाई जाती हैं और वहां अनेक मतों के आदमी जाते हैं राधा कृष्ण हर पार्वती सीताराम जगह जगह पर भिन्न भिन्न मूर्तियां रखी रहती हैं और हर एक मूर्ति के पास लोगों की भीड़ होती है जो लोग वैष्णव हैं उनकी अधिक संख्या राधा कृष्ण के पास खड़ी हुई है जो शाक्त है उनकी भीड़ हर पार्वती के पास लगी है जो राम भक्त हैं वे सीताराम की मूर्ति के पास खड़े हुए हैं परंतु जिनका मन किसी देवता की ओर नहीं है उनकी और बात है वैश्य अपने आशिक की झाड़ू से खबर ले रही है ऐसी मूर्ति भी वहाँ बनाई जाती है इस तरह के आदमी मुँह फैलाए हुए वही मूर्ति देखते और अपने मित्रों को चिल्लाते हुए उधर ही बुलाते भी हैं कहते हैं अरे वह सब क्या खाक देखते हो इधर आओ जरा यहाँ तो देखो सब हंस रहे हैं गोस्वामी प्रणाम करके विदा हुए दिन के पाँच बजे हैं श्री राम कृष्ण पश्चिम वाले बरामदे में हैं बाबूराम लाटू दोनों मुखर्जी भाई मास्टर आदि भक्त उनके साथ हैं श्री राम कृष्ण मास्टर आदि से मैं क्यों एक ढर्रे का हूँ वे लोग बैष्णों हैं बड़े कट्टर हैं सोचते हैं हमारा ही धर्म ठीक है और सब वाहियात है। मैंने जो बातें सुनाई हैं उनसे उसे चोट पहुंची होगी हंसते हुए हाथी के सिर पर अंकुश मारा जाता है कहते हैं वही उसके सिर पर कोश कोमल अंग रहता है सब हंसे श्री राम कृष्ण लड़कों के साथ हंसी करने लगे दोनों मुखर्जी बरामदे से चले गए बगीचे में कुछ देर टहलेंगे श्री राम कृष्ण हंसते हुए कहीं मुखर्जियों ने हमारी हंसी को बुरा तो नहीं मान लिया मास्टर क्यों कप्तान ने तो कहा था आपकी अवस्था बालक की है ईश्वर दर्शन करने पर बालक की अवस्था हो जाती है श्री राम के और बाल्य कैशोर और युवा कैशोर अवस्था में दिल लगी मजाक सूझता है कभी कुछ मुँह से निकल जाता है पर युवावस्था में सिंह की तरह लोक शिक्षा देता है तुम उन्हें मेरी मानसिक अवस्था समझा देना मास्टर जी मुझे समझाना ना होगा क्या वे जानते नहीं श्री राम कृष्ण लड़कों के साथ आमोद प्रमोद करते हुए एक भक्त से कह रहे हैं आज अमावस्या है माँ के मंदिर में जाना संध्या के बाद आरती का शब्द सुनाई दे रहा है श्री राम कृष्ण बाबूराम से कह रहे हैं चल रे चल काली मंदिर में श्री राम कृष्ण बाबूराम के साथ जा रहे हैं सांस मास्टर भी है हरीश बरामदे में बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण कह रहे हैं जान पड़ता है इसे भाव वेश हो गया आंगन से जाते हुए श्री कृष्ण ने जरा श्री राधा क्रांत की आरती देखी फिर काली मंदिर की ओर जाने लगे जाते ही जाते हाथ उठाकर जगन माता को पुकारने लगे माँ ओ माँ ब्रह्म मई मंदिर के चबूतरे पर मूर्ति के सामने पहुंचकर भूमिष्ठ हो माता को प्रणाम करने लगे माता की आरती हो रही है श्री रामकृष्ण मंदिर में प्रवेश कर चामर लेकर भजन करने लगे आरती समाप्त हो गई जो लोग आरती देख रहे हैं सब ने एक ही साथ भूमिष्ठ हो प्रणाम किया श्री रामकृष्ण ने मंदिर के बाहर आकर प्रणाम किया महेंद्र मुखर्जी आदि भक्तों ने भी प्रणाम किया आज अमावस्या है श्री राम कृष्ण को पूर्ण मात्रा में भावावेश हो गया बाबू राम का हाथ पकड़कर मतवाले की तरह झूमते हुए अपने कमरे में जा रहे हैं कमरे के पश्चिम वाले गोल बरामदे में एक बत्ती जला दी गई है श्री रामकृष्ण उसी बरामदे में जाकर जरा बैठे हरिओम हरिओम हरि ओम कहते हुए अनेक प्रकार के तंत्रोक्त बीज मंत्रों का भी उच्चारण कर रहे हैं कुछ देर पश्चात कमरे में अपने आसन पर पुर्वास्य होकर बैठे भाव अभी भी पूर्ण मात्रा में है दोनों मुखर्जी भाई बाबूराम आदि आदिभक्त जमीन पर आकर बैठे श्री राम कृष्ण भाबा माता से बातचीत कर रहे हैं कहते हैं माँ मैं कहूँ तब तू करे यह भी कोई बात है बातचीत करना क्या है इशारा ही तो है कोई कहता है मैं खाऊँगा कोई कहता है जा मैं न सुनूँगा अच्छा माँ मान लो मैंने भले ही प्रकट रूप में यह न कहा हो कि मुझे भूख लगी है तो क्या मुझे असल में भूख नहीं लगी है क्या यह संभव है कि तुम केवल उसी की प्रार्थना सुनो जो ज़ोर जोर जो से पुकारता है और उसकी न सुनो जो भीतर ही भीतर व्याकुलतापूर्वक प्रार्थना करता रहता है तुम जो हो सो हो फिर मैं क्यों बोलता हूँ क्यों प्रार्थना करता हूँ हाँ जैसा कराती हो वैसा करता हूँ लो सब गोलमाल हो गया क्यों विचार कराती हो श्री राम कृष्ण जगन माता के साथ बातचीत कर रहे हैं भक्तगण आश्चर्यचकित हो सुन रहे हैं अब भक्तों पर श्री राम कृष्ण की दृष्टि पड़ी श्री राम कृष्ण भक्तों से उन्हें प्राप्त करने के लिए संस्कार चाहिए कुछ किए रहना चाहिए तपस्या वह इस जन्म में ही हो या उस जन्म में द्रौपदी का जब वस्त्र हरण किया गया था तब उसका विकल होकर रोना श्री ठाकुर जी ने सुना था तभी उन्होंने दर्शन दिए और कहा तुमने अगर किसी को कभी वस्त्र दिया हो तो याद करो उससे लज्जा का निवारण होगा द्रौपदी ने कहा एक ऋषि नहा रहे थे उनका कौपिन बह गया था मैंने अपने कपड़े से आधा फाड़कर उन्हें दिया था श्री ठाकुर जी ने कहा तो अब तुम कोई चिंता ना करो मास्टर श्री राम कृष्ण के आसन के पूर्व की तरफ पांव पोस्त पर बैठे हुए हैं श्री राम कृष्ण मास्टर थे, तुम यह समझे मास्टर जी संस्कार की बात श्री राम कृष्ण एक बार कह तो जाओ मैंने क्या कहा मास्टर द्रौपदी नहाने गई थी आदि हाजरा आए हाजरा महाशय यहाँ दो साल से हैं उन्होंने श्री रामकृष्ण की जन्मभूमि कामारपकुर के पास सिउड़ गांव में पहले पहल उनके दर्शन किए थे सन 1828 ईस्वी में इस मौजे में श्री रामकृष्ण के भांजे श्रेत हृदय मुखोपाध्याय रहते हैं उस समय श्री रामकृष्ण हृदय के यहाँ रहते थे सिउड़ के पास मरागोड़ मौजे में हाजरा महाशय रहते हैं उनके कुछ जमीन जायदाद भी हैं स्त्री परिवार और लड़के बच्चे भी हैं घर गृहस्थी का काम किसी तरह चल जाता है कुछ ऋण भी है लगभग हजार रुपया होगा यौवन काल से ही उनमें वैराग्य का भाव है साधु कहाँ है भक्त कहाँ है यही सब खोजते फिरते थे जब पहले पहल दक्षिणेश्वर काली मंदिर में आए और वहाँ रहना चाहा, तब श्री रामकृष्ण ने उनके भक्तिभाव को देख और उन्हें अपने देश का परिचित मनुष्य जानकर पूर्वक अपने पास रख लिया हाजरा का ज्ञानियों जैसा भाव है श्री रामकृष्ण का भक्ति भाव और लड़कों के लिए उनकी व्याकुलता उन्हें पसंद नहीं कभी कभी वे श्री राम कृष्ण को महापुरुष सोचते हैं और कभी कभी साधारण आदमी वे श्री रामकृष्ण के दक्षिण पूर्व वाले बरामदे में आसन लगा कर बैठे हैं वहीं माला लेकर बड़ी देर तक जप किया करते हैं राखाल आदि भक्त अधिक जप नहीं करते इसलिए लोगों से वे उनकी निंदा किया करते हैं वे आचार का पक्ष बहुत लेते हैं आचार आचार करके उन्हें एक तरह सुचिता के रोग हो गया है उनकी उम्र 38 साल की होगी हाजरा महाशय कमरे में आए श्री राम कृष्ण को फिर कुछ भावावेश हो गया है और उसी अवस्था में वे बातचीत कर रहे हैं श्री रामकृष्ण हाजरा से तुम जो कुछ कह रहे हो वह ठीक है परंतु पटरी ठीक नहीं बैठती किसी की निंदा न किया करो एक कीड़े की भी नहीं तुम खुद भी तो लोमस मुनि की बात कहते हो जब भक्ति की प्रार्थना करोगे तब साथ ही यह भी कहा करो कि कभी मुझसे दूसरे की निंदा ना हो हाजरा भक्ति की प्रार्थना करने पर वे सुनेंगे श्री राम के एक सौ बार अगर प्रार्थना ठीक हो आंतरिक हो विषय आदमी जिस तरह बच्चे या स्त्री के लिए रोता है उसी तरह ईश्वर के लिए कहाँ रोता है उस देश में एक आदमी की स्त्री बीमार हो गई वह अच्छी न होगी यह सोचकर वह आदमी थरथर कांपने लगा बेहोश होने को आ गया था इस तरह ईश्वर के लिए किसकी अवस्था होती है हाजरा श्री रामकृष्ण की पद रेणु ले रहे हैं श्री रामकृष्ण संकुचित होकर यह सब क्या है हाजरा जिनके पास मैं हूँ उनके श्री चरणों की धूल न लूँ श्री रामकृष्ण ईश्वर को तुष्ट करो सब तुष्ट हो जाएंगे तस्मिन तुष्टे जगत तुष्टम ठाकुर जी ने जब द्रौपदी का शाग खाकर कहा मैं तृप्त हो गया हूँ तब संसार भर के जीव तृप्त हो गए थे गले तक भर गए थे डकार लेने लगे थे मुनियों के खाने से क्या संसार तुष्ट हुआ था डकारे ली थी ज्ञान लाभ के बाद भी लोग शिक्षा के लिए पूजा आदि कर्मों को लोग किया करते हैं मैं काली मंदिर जाता हूँ और इस कमरे के सब चित्रों को भी प्रणाम किया करता हूँ इस तरह दूसरे भी प्रणाम करते हैं फिर तो अभ्यास हो जाने पर मनुष्य से वैसा किए बिना रहा नहीं जाता बटतल्ले के सन्यासी को मैंने देखा उसने जिस आसन पर गुरु की पादुका रखी थी उसी पर साल ग्राम भी रखा था और पूजा कर रहा था मैंने पूछा अगर इतना ज्ञान हो गया है तो इस तरह क्यों करते हो उसने कहा सब कुछ किया जाता है यह भी एक किया कभी एक फूल इस पैर पर गुरु के चढ़ाया और कभी एक फूल उस पैर शाला ग्राम पर देह के रहते कोई कर्म छोड़ नहीं सकता पंख रहते उससे बुलबुले उठेंगे ही हाजरा से एक ज्ञान है तो अनेक का भी ज्ञान है केवल शास्त्र पढ़ने से क्या होगा शास्त्रों में बालू और चीनी का शामेल है उससे चीनी का अंश निकालना बड़ा मुश्किल है इसलिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से साधु के श्रीमुख से सुन लेना चाहिए तब फिर ग्रंथों की क्या जरूरत है चिट्ठी में खबर आई है पांच शेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती चिट्ठी खो गई तब तुरंत चारों ओर घूर तलाश होने लगी बहुत कुछ खोजने के बाद कहीं चिट्ठी मिली पढ़ देखा लिखा है पाँच शेर संदेश भेजिएगा और एक धारीदार धोती तब फिर उसने चिट्ठी फेंक दी अब उसकी क्या जरूरत है अब तो संदेश और धोती संग्रह करने से ही काम है मुखर्जी बाबूराम आदि भक्तों से भलीभांति खोज लेकर कर तब डूबो तालाब में अमुक स्थान पर लोटा गिर गया है जगह की ठीक जांच करके डुबकी लगानी चाहिए शास्त्रों का मर्म गुरु के श्रीमुख से सुनकर तब साधना की जाती है यह साधना ठीक ठीक करने पर तब कहीं प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं डुबकी लगाओगे तब ठीक ठीक साधना होगी बैठे बैठे शास्त्रों की बात पर केवल विचार करते रहने से क्या होगा साधक को डुबकी लगानी चाहिए अगर कहो कि डुबकी लगाने से भी तो मगर और घड़ियाल का डर है काम क्रोधादि का भय है तो हल्दी लगाकर डुबकी लगाओ तो फिर वे पास ना आ सकेंगे विवेक और वैराग्य हल्दी है